मृत्यु के पार तृतीय अध्याय मृत्यु के संबंध में वैज्ञानिक अभिमत इस वाणिज्यिक एवं भौतिक युग में बहुत कम लोग मृत्यु के संबंध में सोचते हैं संभवतः यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि वे मृत्यु पर विचार करने से डरते हैं मृत्यु मृत्युपरांत क्या होगा इस बारे में परवाह ही नहीं करते पृथ्वी पर जो सुख एवं भोग उपलब्ध है उन सबको प्राप्त कर सुख से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तथा प्रत्येक वस्तु का सद्व्यवहार कर अधिकतम सुख सुविधा जुटाना चाहते हैं यद्यपि वे यह जानते हैं कि मृत्यु पास से अनंत काल तक वे बचे नहीं रहेंगे वसीयतनामा बनाते हैं अपना जीवन सुनिश्चित करते हैं या मृत्यु संस्कारों के लिए कुछ धन बचाते हैं और मौज करते हैं यह सत्य है कि पृथ्वी के दो अरब लोगों में से कम से कम चार करोड़ लोगों की प्रतिवर्ष मृत्यु हो जाती है इसका अर्थ हुआ दस लाख टन मांस रक्त एवं हड्डियों को अपनी प्रारंभिक अवस्था में जाने दिया जाता है विश्व युद्ध में कितने लोग मारे गए उसका तो हिसाब ही नहीं कुछ को परमाणु बम से उड़ा दिया गया किंतु यह सब हमारे मन को आंदोलित क्यों नहीं करता हम जब भयावह घटना को लगभग भूल ही चुके हैं मानो हमारे मन में यह आता ही नहीं कि हमें भी एक दिन मरना है यद्यपि मृत्यु हमारे जीवन का घनतम रहस्य है परंतु उस रहस्य के समाधान के प्रति हमारी अभिरुचि ही नहीं है क्रिश्चियन चर्च भी विगत शताब्दी में मृत्यु की इस समस्या पर जैसी अभिरुचि दिखाते थे आज नहीं दिखाते बल्कि वे आज की सामाजिक शैक्षणिक और खासकर राजनीतिक समस्याओं में अपने को उलझाए हुए हैं इस युग के चिकित्सकगण मृत्यु की समस्या का समाधान नहीं करते यद्यपि प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग उनके हाथों में प्राण त्याग करते हैं वे जितना संभव है धनार्जन करते हैं तथा जीवन का सुखों भोग करना एवं अवसर का सर्वोत्तम लाभ उठाना उनका आदर्श बन गया है हिंदुओं के प्राचीनतम महाकाव्य महाभारत में एक अति सुंदर प्रश्न है अनेक प्राचीन मनुष्यों से यह प्रश्न पूछा गया इस दुनिया में आश्चर्य क्या है विभिन्न तरह के उत्तर दिए गए पर कोई संतोषजनक नहीं था युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया वह स्वीकार किया गया और उनका उत्तर था दिन प्रतिदिन मनुष्यों और जीव जंतुओं की मृत्यु होती रहती है परंतु हम मृत्यु के बारे में नहीं सोचते हम सोचते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है अहनयाहनि भूतानी ग्छंती यम मंदिर शेषास्थिर इच्छती किश्चर्य अतः परम महाभारत यह उत्तर आज से लगभग साढ़े तीन हजार वर्ष पूर्व दिया गया था और आज भी यह सत्य ज्यों का त्यों है हम मृत्यु के बारे में नहीं सोचते यद्यपि कि हम देखते हैं कि प्रतिदिन मृत शरीर हमारी आंखों के सामने स्मशान की ओर जाते रहते हैं ऐसी बात नहीं है कि मृत्यु के रहस्य का समाधान प्राचीन काल के लोगों के पौराणिक विश्वासों के द्वारा हुआ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है यहूदियों क्रिश्चियनों पारसियों और मुसलमानों के धर्मग्रंथों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता कि मृत्यु क्या है लेकिन इन कुछ धर्मग्रंथों में हम पाते हैं कि ईश्वर ने आदि आदिमानों को करनी बातों के बारे में कुछ उपदेश दिए थे और ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाने को कहा था लेकिन आदि आदिमानों ने ज्ञान के वृक्ष के अच्छे और बुरे फल को खा लिया ईश्वर ने कुपित होकर श्राप दे दिया और ईश्वर के हिसाप से पृथ्वी पर मृत्यु आई जेनेसिस में वर्णन है ईश्वर ने कहा इस कानन में जितने वृक्ष हैं तुम उसके फल खा सकते हो लेकिन सत और असत ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना जिस दिन इस वृक्ष का फल खाओगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है वस्तुतः आदमी की मृत्यु उसी दिन नहीं हुई जिस दिन उसे लालच हुई और उसने फल खाया लेकिन बाद में उसे परिणाम भुगतना पड़ा और उसकी मृत्यु हुई इस उद्धरण से स्पष्ट है कि सर्वप्रथम ईश्वर यह नहीं चाहते थे कि मनुष्य की मृत्यु हो लेकिन शैतान के दुष्कर्म के कारण पृथ्वी पर मृत्यु का अवतरण हुआ शैतान ही पृथ्वी पर मृत्यु ले आया वास्तव में साप कारण था लेकिन शैतान के दुष्कर्म के कारण ही तो साप मिला इस मत पर जो विश्वास करते हैं कि शैतान के कारण या उसके द्वारा मृत्यु आई वे इसके बारे में इससे आगे सोचना नहीं चाहते वे प्रश्न को हल मानकर छोड़ देते हैं और स्वाभाविक रूप से वे अन्य कार्य करते हैं और इस समस्या का समाधान करने की कोशिश नहीं करते वे सोचते हैं कि यदि यह ईश्वर का साप है तो यह जीवन का अवश्यंभावी अंत है और हम इससे संतुष्ट रहें मृत्यु के कारणों का पता लगाने की दिशा में दिशा में भी में की गई वैज्ञानिक गवेषणाओं से अनेक सत्य और नियम सामने आए हैं जो जोनेसिस तथा विभिन्न देशों के धर्म ग्रंथों के रचयिता के लिए अज्ञात थे रूढ़िवादी विज्ञान या जड़ विज्ञान वास्तविक पदार्थ और क्रियाशक्ति के विकास के अतिरिक्त आत्मा की स्वतंत्र सत्ता और मन या जीवन या बुद्धि के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता और न ही स्वीकार करता है कि आत्मा भौतिक शक्तियों और रासायनिक क्रियाओं द्वारा नियंत्रित जड़ पदार्थ के परिणाम से अलग कुछ है उनका कहना है कि मृत्यु और कुछ नहीं जीवन का अंत है और यह सभी प्राणियों का अवस्यंभावी अंत है वैज्ञानिकों ने इसकी विशद व्याख्या नहीं की क्योंकि वे इसके बारे में अधिक जानते ही नहीं थे फिर भी वे कहने की कोशिश करते हैं कि शरीर यंत्र के विषय विशे, विशेष आवश्यक अंश का क्षय हो जाने पर समस्त यंत्र ही अचल हो जाता है हृदय फेफड़ा और मस्तिष्क को, को शरीर का महत्वपूर्ण अंग माना गया है जब इसमें से कोई महत्वपूर्ण केंद्र बीमारी या दुर्घटना में मृत या क्षतिग्रस्त हो जाता है तब शरीर का संपूर्ण यंत्र अचल हो जाता है लेकिन सवाल उठता है क्या सचेतन जीवन को मृत्यु होने से अंगों का जीवन समाप्त हो जाता है या दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति की मृत्यु का अर्थ क्या अंगों की भी मृत्यु होना है इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है इसके विपरीत विज्ञान हमें बताता है कि शरीर या चेतना जीवन की मृत्यु के तत्काल बाद अंगों की मृत्यु नहीं होती उदाहरण स्वरूप मुर्गी का गला काटकर उसका हृदय निकालने पर देखा जा सकता है कि वह काफ़ी देर तक स्पंदित रहता है राक इंस्टीट्यूशन में एक मुर्गी का हृदय आठ वर्षों से रखा हुआ है और यह अभी भी स्पंदनशील एवं क्रियाशील है इससे स्पष्ट होता है कि अंगों का स्वतंत्र जीवन है जो किसी व्यक्ति के संचेतन जीवन की मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है इसी तरह कहा जा सकता है कि शरीर के टिशुओं और कोशिकाओं के अपने प्राण हैं मनुष्य की मृत्यु होने पर भी उनकी सत्ता रह जाती है आधुनिक विज्ञान के मतानुसार मृत्यु दो तरह की होती है एक सचेतन प्राण की मृत्यु और दूसरी अंगीय या कोषीय प्राण की मृत्यु जिसे सोमैटिक लाइफ कहा जाता है लेकिन यह एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहता वस्तुता जीवनी शक्ति के स्वाभाविक प्रक्रिया पर निर्भर करते हुए जीवन का अस्तित्व बना रहता है परंतु जड़ विज्ञान यह नहीं बता पाता कि अंग कोष और टिश्यू किस तरह बचे रहते हैं क्योंकि यह विज्ञान प्रकृति की सभी ज्ञात शक्तियों से भिन्न प्राण शक्ति या चैतन्य शक्ति पर विश्वास ही नहीं करता दूसरी ओर यह कहता है कि शारीरिक रासायनिक क्रियाओं के कारण ही प्राण शक्ति का उद्भव होता है इससे आगे यह जा ही नहीं सकता हारवर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर चार्ल्स मिनोट ने अपनी पुस्तक ओल्ड एज ग्रोथ एंड डेथ में लिखा है शारीरिक उपादानों के स्वतंत्र स्वतंत्र का अनिवार्य परिणाम ही मृत्यु है हम में जो संगठन और विभेदात्मकता विद्यमान विवे, विवे, है हम में जो संगठित और विभेदात्मकता विद्यमान है मृत्यु के रूप में हम उसी का मूल्य चुकाने को बाध्य हैं शरीर के प्रयोजनीय अंग विशेष की प्राणहीनता से समस्त शरीर प्राणहीन हो जाता है कभी कभी मस्तिष्क हृदय अथवा अन्य किसी आभ्यंतरिक यंत्र में ऐसा जैविक रूपांतरण होता है कि वह यंत्र कार्य का अपना भाग पूरा करने में असमर्थ हो जाता है फलस्वरूप समस्त देह की ही अचल हो जाता है यह मृत्यु की वैज्ञानिक व्याख्या है परंतु इससे मृत्यु के रहस्य भेद एवं उसकी पवित्रता पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता अभी भी हम यह नहीं बता सकते कि जीवन है क्या तब फिर मृत्यु के संबंध में क्या कहा जा सकता है इस तरह जड़ विज्ञान के अध्ययन से इस विषय में स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाता कि आखिर मृत्यु का तात्पर्य क्या है लेकिन यह विज्ञान मृत्यु के कारणों और मृत्यु के वास्तविक लक्षणों का निरूपण करने का प्रयास करता रहता है विज्ञान के मत में वास्तविक लक्षणों का निरूपण करना अत्यधिक कठिन है हृदय की धड़कन और नाड़ी या श्वास प्रश्वास के रुक जाने जैसे मृत्यु के तथाकथित सामान्य लक्षण वास्तव में मृत्यु के लक्षण नहीं हैं क्योंकि सैकड़ों मामलों में देखा गया है कि हृदय की धड़कन बंद हो जाने एवं श्वास क्रिया अवरुद्ध हो जाने के पश्चात भी कुछ समय बाद व्यक्ति पुनः जीवित हो उठता है विज्ञान ने अनेक ऐसे मामलों को दर्ज किया है कि 48 घंटे तक हृदय की धड़कन बंद रहने पर भी मनुष्य जीवित होता है ऐसे ही अन्य मामले देखे गए हैं कि मनुष्य को बंद बक्से में 40 दिनों तक समाहित अवस्था में बंद रखा गया और ओ खोलने पर उसे जीवित पाया गया उसके बाद वह जीवित रहा शादी की और जीवन के सभी सुखों का उपभोग किया अतः मृत्यु का यथार्थ अथवा परम लक्षण क्या है यह कहना अत्यधिक कठिन है विज्ञान के अनुसार विकृति या सरना गलना ही शरीर की मृत्यु का लक्षण है अन्य कुछ नहीं इससे प्रकट होता है कि मनुष्य को मृत्यु पूर्व ही दफना दिया जाता है विश्व के मेडिकल जर्नलों में प्रतिवर्ष मृत्यु पूर्व दफनाने की अनेक घटनाओं का विवरण मिलता है इस कारण से यूरोप के कई देशों में कानून बना दिया गया है कि जब तक मृत शरीर में पचन क्रिया नहीं दिखाई दे तब तक शरीर को दफनाया नहीं जाए क्योंकि जीवित प्राणी को दफनाना गंभीर बात है ऐसी अनेक घटनाएं है हुई हैं कि ताबूत में बंद कर जमीन के नीचे दफना देने के कारण अकाल मृत्यु हुई है जिस तरह अकाल दफनाना निंदनी है उसी तरह अकाल भेषज लेपन भी निंदनी है भेसज का लेप करने वालों ने ऐसे बहुतों को मार दिया जो वास्तव में मरे नहीं थे संभव है वे पुनर्जीवित हो उठते और बहुत दिनों तक जीवित रहते आज यह सत्य सिद्ध हो गया है कि किसी को बेहोश या मुरछित देखकर ही लोग कहने लगते हैं कि वह मर गया आवेश भाव विफलता एवं तन्मयता में भी शरीर मृतक के समान हो जाता है बाहरी लक्षण एक समान होते हैं किंतु उस अवस्था में आत्मा का क्या होता है विज्ञान इस बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि वह मस्तिष्क के अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता कोई व्यक्ति तन्मयता की अवस्था में जा सकता है और घंटों निर्जीव रह सकता है ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने इच्छा शक्ति से हृदय के स्पंदन को रोक सकते हैं कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका आए एक हिंदू योगी से मेरा परिचय हुआ था जो अपने इच्छा शक्ति से हृदय के स्पंदन और श्वास प्रश्वास को रोक लेते थे और न्यूयॉर्क के चिकित्सकगण उनकी उसी अवस्था में जाँच करते थे कि वास्तव में उनके फेफड़े काम कर रहे हैं या नहीं चिकित्सकगण यह देखकर विस्मित रह गए और आश्चर्यचकित होकर योगी से पूछने लगे कि ऐसा कैसे संभव है वास्तव में यह संभव है क्योंकि यह व्यक्ति की इच्छा शक्ति की आज्ञा का पालन करता है और व्यक्ति की इच्छा शक्ति काई क्रियाओं को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है मनुष्य मात्र ही अपनी इच्छा शक्ति से समस्त इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है पर भौतिकवादी विज्ञान के लिए ज्ञात नियमों के जरिए इसका उत्तर देना संभव नहीं प्राचीन बेबोल्योन्म में शरीर का भेषज लेपन के जरिए संरक्षण और मृतक को जलाने की प्रथा ईसा से बहुत पहले से चली आ रही है तथा तो आज सभी सभ्य देशों में इस प्रथा का प्रचलन है इसके पीछे यह अंधविश्वास कार्य करता है कि शरीर अंततः उठ खड़ा होगा और स्वर्ग चला जाएगा किंतु पाचन क्रिया का प्रारंभ होने पर शरीर ही गल जाएगा तो क्या उठेगा विज्ञान दिखाता है कि मृत शरीर का उठ खड़ा होना और स्वर्ग जाना बिल्कुल असंभव है फिर भी कुछ लोग पुराने विश्वास से चिपके हुए हैं और सोचते हैं कि उनके मित्र और संबंधी अंततः कब्र से उठ खड़े होंगे और इस भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन मृत शरीर का संस्कार करने की सर्वोत्तम विधि उसे अग्नि में जला देना है यह स्वास्थ्य भी है स्वास्थ्य तथा जीवित प्राणियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह विधि सर्वोत्तम है पचन प्रक्रिया के वास्ते हम अपने इर्द गिर्द श्रवों का ढेर क्यों लगाते रहें इससे तो अच्छा यही है कि जिन पंचभूतों से मिलकर यह शरीर बना है उसे उसी में मिला दिया जाए भारतवर्ष में अग्नि संस्कार की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है वेदों में कहा गया है कि अग्नि संस्कार सर्वोत्तम प्रथा है लेकिन अन्य राष्ट्रों में दफनाने और भेसत लेपन आदि ममी बनाने की विधि को सर्वोत्तम माना गया है मैं पहले ही बता चुका हूं कि उनका विश्वास है कि जीवात्मा उसी शरीर में पुनः लौट आती है इसलिए शरीर को चुस्त दुरुस्त रखा जाता है मिस्रवासियों में भी यह विश्वास प्रबल था उनकी धारणा थी कि यदि स्थूल शरीर को सड़ने न देकर ठीक तरह से सुरक्षित रखा जाए तो जीवात्मा उस शरीर में रहने के लिए लौट आएगी यदि स्थूल शरीर का कोई अंश नष्ट हो जाए तो जीवात्मा का भी वह अंश विकृत हो जाएगा वे छाया में विश्वास करते थे और स्थूल शरीर के आकार प्रकार के अनुसार छाया की आकृति बनती है